श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह काशीपुर बगीचे में श्री रामकृष्ण जिस समय कैंसर रोग की यंत्रणा से बेचैन हो रहे हैं भात का तरल मार तक गले के नीचे नहीं उतर रहा है उस समय एक दिन नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास बैठकर सोच रहे हैं इस यंत्रणा में यदि कहे कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ तो विश्वास होगा उसी समय श्री रामकृष्ण कहने लगे जो राम जो कृष्ण इस समय वे ही रामकृष्ण के रूप में भक्तों के लिए अवतीर्ण हुए हैं नरेंद्र यह बात सुनकर दंग रह गए श्री रामकृष्ण के स्वधाम में सिधार जाने के बाद नरेंद्र ने सन्यासी होकर बहुत साधन भजन तथा तपस्या की उस समय उनके हृदय में अवतार के संबंध में श्री रामकृष्ण के सभी महावाक्य मानव और भी स्पष्ट हो उठे वे स्वदेश और विदेशों में इस तत्व को और भी स्पष्ट रूप से समझाने लगे स्वामी जी जब अमेरिका में थे उस समय नारदीय भक्ति सूत्र आदि ग्रंथों के अवलंबन से उन्होंने भक्ति योग नामक ग्रंथ अंग्रेजी में लिखा उसमें भी वे कह रहे हैं कि अवतार गण छू लोगों में चैतन्य उत्पन्न करते हैं जो लोग दुराचारी हैं वे भी उनके स्पर्श से सदाचारी बन जाते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते माम्य भाग साधु रव समतव्य सम्यक्यवसितो ही सह ईश्वर ही अवतार के रूप में हमारे पास आते हैं यदि हम ईश्वर दर्शन करना चाहें तो अवतारी पुरुषों में ही उनका दर्शन करना होगा उनका पूजन किए बिना हम रह नहीं सकते साधारण गुरुओं से श्रेष्ठ एक और श्रेणी के गुरु होते हैं जो इस संसार में ईश्वर के अवतार होते हैं केवल स्पर्श से ही वे आध्यात्मिकता प्रदान कर सकते हैं यहां तक कि इच्छा मात्र से ही उनकी इच्छा से महान दुराचारी तथा पतित व्यक्ति भी क्षण भर में ही साधु हो जाता है वे गुरुओं के भी गुरु हैं तथा मनुष्य रूप में भगवान के अवतार हैं उनके माध्यम बिना हम ईश्वर दर्शन नहीं कर सकते उनकी उपासना किए बिना हम रह ही नहीं सकते और वास्तव में केवल वे ही ऐसे हैं जिनकी हमें उपासना करनी चाहिए जब तक हमारा यह मनुष्य शरीर है तब तक हमें ईश्वर की उपासना मनुष्य के रूप में और मनुष्य के सजिश करनी पड़ती है तुम चाहे जितनी बातें करो चाहे जितना यत्न करो परंतु भगवान को मनुष्य रूप के अतिरिक्त तुम किसी अन्य रूप में सोच ही नहीं सकते ईश्वर तथा संसार की सारी वस्तुओं पर चाहे तुम सुंदर तर्कयुक्त भाषण दे सकते हो चाहे बड़े युक्तिवादी बन सकते हो और मन को समझा सकते हो कि इन सारे अवतारों की कथा भ्रमात्मक है पर थोड़ी देर के लिए सहज बुद्धि से सोचो हमें इस विचित्र विचार बुद्धि से क्या प्राप्त होता है शून्य कुछ नहीं केवल शब्द आडम्बर भविष्य में जब कभी तुम किसी मनुष्य को अवतार पूजा के विरुद्ध एक बड़ा तर्कपूर्ण भाषण देते हुए सुनो तो उससे यह प्रश्न करो कि उनकी ईश्वर संबंधी धारणा क्या है सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी तथा इस प्रकार के अन्य शब्दों का अर्थ वह केवल अक्षरों के जानने की, की अपेक्षा और क्या समझता है वास्तव में वह वा कुछ नहीं समझता वह उनका कोई ऐसा अर्थ नहीं लगा सकता जो उनकी स्वयं की मानवीय प्रकृति से प्रभावित न हो इस संबंध में वह बिल्कुल उसी सामान्य मनुष्य के सदृश है जिसने एक पुस्तक भी नहीं पढ़ी भक्त योग से उद्धृत स्वामी जी अट्ठारह ईस्वी में दूसरी बार अमेरिका गए थे उस समय 1900 ईस्वी में उन्होंने कैलिफोर्निया प्रांत में लॉस एंजल्स नामक नगर में ईस दूत ईस एस ईसा विषय पर एक भाषण दिया था इस भाषण में उन्होंने फिर से अवतार तत्व को भली भांति समझाने की चेष्टा की थी स्वामी जी ने कहा इसी महापुरुष ईसा मसीह ने कहा है किसी भी व्यक्ति ने ईश्वर पुत्र के माध्यम बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं किया है और यह कथन अक्षरश सत्य है ईश्वर तने के अतिरिक्त हम ईश्वर को और कहाँ देखेंगे यह सच है कि मुझ में और तुम में हम में से निर्धन में से भी निर्धन और हीन से भी हीन व्यक्ति में भी परमेश्वर विद्यमान है उनका प्रतिबिंब मौजूद है प्रकाश की गति सर्वत्र है उसका स्पंदन सर्वव्यापी है किंतु हमें उसे देखने के लिए दीप जलाने की आवश्यकता होती है जगत का सर्वव्यापी ईश भी तब तक दृष्टिगोचर नहीं होता जब तक ये महान शक्तिशाली दीपक ये इस दूत थे उसके संदेशवाहक और अवतार ये नरनारायण उसे अपने में प्रतिबिंबित नहीं करते ईश्वर के इन सब महान ज्ञान ज्योति सम्पन्न अग्रदूतों में से आप किसी एक की ही कत, जीवन कथा लीजिए और ईश्वर की जो उच्चतम भावना अपने हृदय में धारण की है उससे चरित्र की तुलना कीजिए आपको प्रतीत होगा कि इन जीवित और जाज्जुल्यवान आदर्श महापुरुषों के चरित्र की अपेक्षा आपकी भावनाओं का ईश्वर अनेकांश में हीन है ईश्वर के अवतार का चरित्र आपके कल्पित ईश्वर की अपेक्षा कहीं अधिक उच्च है आदर्श के विग्रह स्वरूप इन महापुरुषों ने ईश्वर की साक्षात उपलब्धि कर अपने महान जीवन का जो आदर्श जो दृष्टांत हमारे सन्मुख रखा है ईश्वरत्व की उससे उच्च भावना धारण करना असंभव है इसलिए यदि कोई उनकी ईश्वर के समान अर्चना करने लगे तो इसमें क्या अनौचित्य है इन नरनारायणों के चरणाम्बुजों में लुंठित हो यदि कोई उनकी भूमि पर अवतीर्ण ईश्वर के समान पूजा करने लगे तो क्या पाप है यदि उनका जीवन हमारे ईश्वरत्व की उच्चतम आदर्श से भी उच्च है तो उनकी पूजा करने में क्या दोष दोष की बात तो दूर रही ईश्वरोपासना की केवल यही एक विधि संभव है महापुरुषों की जीवनी जीवन गाथाएं से उद्धृत